Oh सहनावतो सहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीन वधीतमस्त मिषा वह ओ शाति वेदांत दर्शन की 16वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद और इसके 28वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था उससे पहले प्रसंग वैश्वानर शब्द का चल रहा था वैश्वानर शब्द परमात्मा का वाचक है इन अध्यात्म ग्रंथों में ये सिद्धांति का कथन है क्योंकि वैश्वानर के साथ वहां अन्य विशेषण शब्द भी दिए गए है और जिन अंगों का स्मरण किया गया उपमा के रूप में उससे पर वो परमात्मा ही अनुमित होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है और भी इस प्रसंग के अंदर पिछली कक्षा में हमने देखा था कि परमात्मा को दृष्टि में रख करके ही यहां पर वैश्वान शब्द का प्रयोग किया गया है इसी विषय में थोड़ा और बचा हुआ है उसको आगे देखेंगे पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ अचर जी सूत्र संख्या छब्बीस संख्या तिरसठ अक्षर जी।, जी सूत्र में च एनम पुरुषम आया है तो यहाँ पर सिद्धांत अपने सिद्धांत को रखते हुए पुरुष को भी पुरुष पुरुष विशेष से भी वैश्वानर को कहा जाता है ऐसा कहकर शतपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया है तो यहां पर पुरुष शब्द पढ़ने मात्र से वो पुरुष शब्द हेतु के रूप में कैसे यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हाँ इनका तो ये कहना है यहाँ कि जो वैश्वानर शब्द है इसके साथ पुरुष शब्द भी पढ़ा हुआ है विशेषण साथ में पढ़ा हुआ है विशेषण तो नहीं कहें उसको जो ये पुरुष है वो अग्नि वैश्वानर है ठीक है तो पुरुष शब्द यद्यपि आत्मा परमात्मा दोनों के लिए गृहित होता है पर यहां पुरुष का मतलब परमात्मा लेकर के ही चल रहे हैं क्यों है तो वो पूरा श्लोक जो हम देखेंगे इसमें उससे हमें निर्णय होता है लेकिन मुख्य बात है कि वैश्वानर के साथ में जो पुरुष शब्द आया है उस पुरुष शब्द से यहां परमात्मा का ग्रहण होगा क्योंकि पुरुष शब्द से परमात्मा ही गृहित है यहाँ जीवात्मा नहीं सामान्य रूप से पुरुष का मतलब जीवात्मा भी लिया जाता है जो किसी श्लोक की दूसरी पंक्ति का भी वचन है वहां भी है वहां क्या लिखा है स योह एतम एव अग्निम वैश्वानरम पुरुष जो इस अग्निवैश्वानर को जो कि पुरुष विद है पुरुष जैसा है पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम और पुरुष के अंदर विद्यमान है तो जो पुरुष जैसा है ये तो उस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है और पुरुषे अंत प्रतिष्ठम यहां पुरुष शब्द का मतलब जीवात्मा है तो पुरुष के दोनों अर्थ होते हुए भी जिस पुरुष की यहां पर चर्चा की जा रही है स एषो अग्निर्वैश्वान युष है ये ही वो ही है जो पुरुष के अंदर विद्यमान है और पुरुष के अंदर विद्यमान है मतलब जीवात्मा के अंदर विद्यमान है तो जो जीवात्मा के अंदर विद्यमान है वो जीवात्मा नहीं होगा और तो जीवात्मा से भिन्न दूसरा पुरुष होगा तो इस दृष्टि से हम अगली पंक्ति के आधार पर यत पुरुष में जो पुरुष शब्द आया उससे परमात्मा का ही निश्चय कर लेंगे पहले और अब वो पुरुष शब्द एशो अग्निर्ैश्वानर वैश्वानर के साथ में वो पुरुष शब्द जुड़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं इस पुरुष शब्द के कथन से यानी परमात्मा अर्थ वाला जो पुरुष शब्द है वो चूंकि वैश्वानर शब्द के साथ में आया है इसलिए यहां वैश्वानर का मतलब ब्रह्मात्मा परमात्मा ही गृहित होगा यहां पर भौतिक अग्नि नहीं ली जा सकती है हाँ ठीक है और पूछे छब्बीसवे सूत्र में जो सूत्र में जो शब्द शब्द दि, जो आया है हुँ. तो इसमें जो वैश्वानर जो शब्द है उससे भौतिक अग्नि आदि का जो ग्रहण किया है हुँ. और सिद्धांती ने उसको परमेश्वर की दृष्टि से लेते हुए जो कथन किया है तो क्या इतने मात्र से और अन्य प्रमाणों को ना लेते हुए क्या इसी से सिद्ध हो जाएगा कि आ, वैश्वानर से परमात्मा ही लेना चाहिए हाँ वैश्वानर शब्द के तो दोनों ही अर्थ होते हैं भौतिक अग्नि आदि भी और परमात्मा भी तो पूर्व पक्षी बल्कि दोष कर रहा है यहां पर सिद्धांति जो ये कह रहा है कि वैश्वानर का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा वो मात्र कथन से नहीं सिद्ध कर रहा है वो बल्कि पूर्व पक्षी इस रूप में आग्रह रख रहा है कि वैश्वानर से अग्नि आदि अर्थ ही लिए जाएंगे परमात्मा का अर्थ लेने में उसको बाधा मना कर रहा है वो तो जब कोई ऐसा कह रहा हो तो अब सिद्धांती कह रहा है कि भाई वैश्वानर शब्द से परमात्मा भी लिया जा सकता है ही कहने के लिए अभी नहीं कह रहा ये क्योंकि सिद्धांती ने तो चौबीसवें सूत्र में भी कहा साधारण शब्द विशेषाथ इसको वैश्वानर शब्द को उसने साधारण शब्द माना साधारण मतलब वो, वो अग्नि का भी वाचक है और परमात्मा का भी वाचक है सूर्य का भी वाचक है तो साधारण माना पर पूर्व पक्ष ही चूंकि केवल जड़ वस्तुओं में ही घटा रहा था परमात्मा में निषेध कर रहा था तो उसको पहले वो एक पक्ष में ले जा रहा था उसको दोनों में लाया अनेकांति क्या कि नहीं वैश्वानर शब्द तो दोनों का वाचक है अब जब दोनों का वाचक हमें पता लग रहा है तो फिर अन्य प्रमाण चाहिए जो ये सिद्ध कर सकें कि यहां इस प्रसंग में ये वैश्वानर शब्द अग्नि का वाचक है या परमात्मा का वाचक है तो उसके लिए तो सिद्धांति ने और बहुत सारी बातें कही ही तो मात्र इतने से ये सिद्ध नहीं कर रहा है सिद्धांति अभी केवल पूर्व पक्षी के एकांत पक्ष को अनेकांतिक बनाया है क्या आप एक पक्ष में नहीं ले सकते इसको संभावना उसने बना दी है कि परमात्मा अर्थ भी होता है फिर अन्य चीजें भी जुड़ गई हैं और कुछ इसी सूत्र के भाष्य की जो दूसरी पंक्ति है हाँ। इसमें एक देश स्थान निर्देशात जो कथन आया है हा उसका थोड़ा अभिप्राय पूर्व पक्षी ने कई हेतु दिए थे कि वैश्वानर शब्द से हम भौतिक अग्नि का ही ग्रहण करेंगे तो उसमें एक हेतु यह था कहा कि एक देश स्थान निर्देशात यहां जिस वैश्वान का उल्लेख किया गया है इससे पता लगता है ये लिंग के रूप में आएगा इससे पता लगता है कि वैश्वानर का मतलब भौतिक अग्नि है कैसे पता लगा कि यदि वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है उसको प्रादेश मात्र एक छोटे से स्थान में नहीं कहा जा सकता लेकिन जिस का कथन किया जा रहा है, वो एक मात्र छोटे स्थान पर है इस चिन्ह से पता लग रहा है कि सर्वव्यापक परमात्मा तो नहीं हो सकता ये तो एकदेशी ही होना चाहिए और एकदेशी तो भौतिक अग्नि ही है एक स्थान विशेष का कथन होने से ये प्रादेश मात्र कथन है ये जो हम ऊपर प्रसंग देख रहे थे ये पांच अट्ठारह दो का तो ये जो वचन है ये एक देश स्थान का ये पांच अट्ठारह एक है इसको देखने के लिए आप आगे का सूत्र देखिए उनतीसवां उनतीसवीं से आज पढ़ेंगे हम उसकी दूसरी पंक्ति में देखिए यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिभिमान आत्मान वैश्वानरम उपास्ते वैश्वानर आ गया प्रादेश मात्रम ये एक इसका अर्थ आया इस प्रादेश मात्रम का एक अर्थ किया जाता है अंगुष्ठ मात्र छोटे से स्थान पर हाँ, वैसे तो ये प्रादेश होता है हाँ ये अलग अलग माप होते हैं एक तो ये होता है इधर से इधर तक इसको बिला ऐसे जो बोलते हैं एक होता है उ, उंगली को यूं करना है, अंगूठे और इसको यूं करके जितना होता है वो एक को एक को यू करके तो इसका मतलब है कि छोटे से जगह में है छोटे से जगह में अपने हृदय प्रदेश को यू करके देखो देंगे थोड़ा बड़ा लग रहा है नहीं तो लेकिन ऐसे एक तिरछा करके देखेंगे ना उसमें तो थोड़ा तिरछा होता यूं। तो, छोटे, छोटे सा, छोटी जगह पे प्रदेश मात्र तो इस प्रदेश मात्र के कथन से ये इसी प्रसंग का है इसी ये वचन है तो उसकी तरफ संकेत है पूर्व कह रहा है कि यहां जिस वैश्वान का कथन किया जा रहा है वो तो प्रादेश मात्र है छोटी सी जगह में है तो इससे पता लगता है कि ये परमात्मा तो नहीं हो सकता ये भौतिक अग्नि ही हो सकती है ये इनका उदय उसका उत्तर तो देंगे ये अभी आगे आने वाला है ये सारा हो गया ये सूत्र २६ में ही हाँ बोलिए सूत्र २६ में ही ये जो शतपथ वाला जिस पर अभी चर्चा हो रही थी इसी में आगे ये बात नहीं समझ में आ रही है जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि वह यह पुरुष पूर्ण परमात्मा ही वैश्वानर अग्नि है तो परमात्मा तो वैश्वानर अग्नि है परंतु फिर आगे ये लिखा है कि वह इस वैश्वानर अग्नि को शरीर में व्याप्त जानता है तो वह पुरुष होना चाहिए जीव हाँ जो उसको शरीर में व्याप्त जानता है जो पुरुष जो जीव जो जीव उसको अपने शरीर में व्यापक जानता है उसको फिर ऐसे ऐसे लाभ होते हैं तो इसमें पुरुष विधम या पुरुषी अंत मतलब इसमें किस तरह से कौन सा पुरुष कहां पर लगेगा आ, एक मिनट ए, ये शतपथ ब्राह्मण वाला आप अंत का कह रहे हैं ना इसका 26वें का हाँ तो देखिए स एशो अग्निर वैश्वानरो यत पुरुष ये यद पुरुष तो ये परमेश्वर हो गया स यह जो यह एतम एवं अग्निम वेद वेदा, वेदा अंत में जो जानता है यानी स यह वह यह जो जानता है यानी कोई मनुष्य कोई ऋषि ह एतम एवं एतम एवं उसको वो कौन है अग्निम वैश्वानरम और कैसा है वो पुरुष विदम पुरुष जैसा है तो ये है परमात्मा के लिए तो जो मनुष्य उस परमात्मा को अग्नि वैश्वानर को पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित जान लेता है कि ये आत्मा के अंदर है जो मनुष्य परमात्मा को ये जान लेता है कि ये आत्मा में प्रतिष्ठित है अपनी आत्मा में भी साथ में जोड़ लेंगे कि जो मेरी आत्मा में प्रतिष्ठित है जो सबकी आत्मा में विद्यमान है तो हो गया ठीक है और कोई तो आगे देखते हैं तो अब ये प्रसंग कहां आ गया ये प्रादेश मात्र और छोटे से स्थान पर केंद्रित हो गया यूं तो वैश्वानर का था और वैश्वानर परमात्मा है इसको बताते हुए जो प्रश्न उठाया कि यहां प्रादेश मात्र का है इसलिए यह परमात्मा नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि नहीं ये भी परमात्मा ही है तो बोले फिर ये इसको व्यापक होते हुए भी प्रादेश मात्र क्यों कहा है क्यों छोटे से स्थान का कथन कर दिया जब वो सर्वव्यापक है इसके उत्तर आगे के भाग में दिए गए हैं तो उनतीसवें सूत्र की भूमिका देखिये स्थान विरोध प्रसंगे कथयति यत् स्थान विरोध का प्रसंग यदि वैश्वानर शब्द का मतलब परमात्मा लिया जाए तो वहां स्थान का विरोध आएगा स्थान का विरोध की प्रादेश मात्र कहा गया है जबकि परमात्मा प्रादेश मात्र नहीं है वो सर्वव्यापक है ये स्थान का विरोध आएगा तो इस विरोध के प्रसंग में आश्म कोई ऋषि उस समय हुए वो उत्तर दे उनकी तरफ उनका जो उत्तर है इस प्रश्न के ऊपर वो यहां पर उद्धृत किया है तो उनतीसवां सूत्र है अभिव्यक्त है आश्थ्य ऋषि कहते हैं कि परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रादेश मात्र में होती है इसलिए उसको प्रादेश मात्र कह दिया गया है परमात्मा की अभिव्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा का प्रकाशन आत्मा की दृष्टि से प्रादेश मात्र छोटे स्थान पर ही होता है सर्वव्यापक की तरह से पूरी जगह पे नहीं होता है इसलिए उसको प्रदेश मात्र कहा गया है देखिए प्रादेश मात्रदात्म ग्रंथों में कहा जाता है परमात्मा का स्थान कौन है प्रादेश मात्र हो गया कैसे कहा गया उसके लिए इन्होंने कुछ वचन दिए हैं तो छंदों के क्या वर्णन है यू एतम एवं जो इसको प्रादेश मात्रम छोटे से स्थान में हृदय में अभिभिमान अभिभिमान मतलब चारों ओर से माप करने वाला जो सर्वज्ञ है अभिभिमान वो परमात्मा आत्मानम उस आत्मा को वैश्वानरम उसको वैश्वानर के रूप में उपासना करता है आगे का तो वचन दूसरा है केवल यहां कथन किया ये प्रादेश मात्र का उल्लेख है दूसरा मुंडकोपनिषद का वचन दिया एत यो वेद निहितम गुहायाम जो इसको जानता है जो गुहा में निहित है स्थित है गुहा मतलब हृदय गुहा मुंडक उपनिषद और मुंडक उपनिषद का आगे वचन दे रहे हैं पश्यतु निहितम गुहाय पश्च्यु देखने वालों में जो परमात्मा को देख रहे हैं इस मतलब साक्षात्कार कर रहे हैं उनमें उनके मत में यह कहां पर है निहितम गुहायाम गुहा के अंदर निहित है हृदय गुहा के अंदर निहित है वेदे और वेद के अंदर भी कहा गया है यजुर्वेद का वचन दिया वेन पश्चिम निहितम गुहा सद्यत्रपन तो देखते हुए कहा किसको जो निहितम गुहाम जो गुहायाम निहितम गुहा के अंदर जो निहित है स्थित है सत्यत्र विश्वम भवती एक निडम जहां पर समस्त विश्व एक नीड एक घोंसले के समान हो जाता है छोटा सा उसके सामने होता है तो यहां भी गुहा का कहा तो ये बहुत सारे वचन दिए तो इसके आधार पर कहने है, तदित्थम वर्णनम जो इस प्रकार का वर्णन है अब इस कथन से जितने भी ऐसे वर्णन हमारे को चाहे उपनिषद में या वेदों में मिलते हैं सब जगह यही समाधान आएगा अश्म रथ्य की दृष्टि से कि तदित्थम वर्णनम इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है शास्त्रों में केवलम अभिव्यक्ति हेतु तो एवं परमात्मा की अभिव्यक्ति के कारण से है उसकी अभिव्यक्ति यहां पर होती है वो यहीं रहता है और जगह नहीं रहता ये इसका अभिप्राय नहीं है अभिव्यक्ति मात्र का कथन होने से उसको यहां पर कहा गया तस्य परमात्मनो अभिव्यक्ति ही उस परमात्मा का प्रकटीकरण अभिव्यक्ति शब्द को आगे खोला साक्षात दृष्टि ही साक्षात आकी मात्रा जोड़ लीजिए साक्षात दृष्टि मतलब सीधे सीधे उसको जानना साक्षात को इन्होंने आगे खोल दिया साक्षात्कार उसका साक्षात्कार होना प्रत्यक्ष होना तत्र हृदय प्रदेश ही भवती हृदय प्रदेश में ही होता हैथ सिद्धांतम आश्म आचार्यो मान्य थे आश्चमरथ्य आचार्य मानते अब इनका उल्लेख किया इनका खंडन भी नहीं किया है ये अभिमत है ये भी एक उत्तर दिया जा सकता है आगे और दो उत्तर आएंगे उस तरह से भी हम समाधान कर सकते हैं लेकिन ये उत्तर भी स्वीकार्य है परमात्मा का साक्षात्कार हृदय प्रदेश में होता है इसलिए उसको प्रदेश मात्र कहा है इससे यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा का कथन ही नहीं है यहां तो किसी और चीज का है परमात्मा तो सर्वव्यापक है अथवा कोई यह कहे कि परमात्मा तो एक देशी कहा गया अब दूसरे आचार्य का बादरी आचार्य का मत बताएंगे बादरी आचार्य जी व्यास जी के पिता माने जाते हैं अपने पिता का उल्लेख किया वो पिता भी ऋषि थे बादरी बादरादरी तो तीसरा तीसवा सूत्र है अनुस्मृतें बादरी, बादरी आचार्य कहते हैं अनुस्मृति के कारण से ये स्थान का कथन किया गया अनुस्मृति का मतलब पीछे पीछे स्मरण करना परमात्मा का ध्यान करना जब करना तो परमात्मा का ध्यान और जब हृदय प्रदेश में किया जाता है वो सबसे मुख्य स्थान है इसलिए परमात्मा को प्रादेश मात्र में कहा गया क्योंकि हम उसका वही स्मरण करते हैं बातचीत देखिए बादरी आचार्य व्यास्य पिता तो बादरी आचार्य मतलब व्यास जी के पिता वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र के रचयिता व्यास जी के जो पिता थे उनका उल्लेख है ये अनुस्मृत है अनुस्मृति को खोल रहे हैं अनुगत्य स्मरणम पीछे जाकर के स्मरण करना अनुस्मृति उसी के अनुरूप स्मरण करना अनुस्मृत बार बार स्मरण करना तो अनुगत्य स्मरणम इसी को आगे खोला अनुस्मृति ही इसी को आगे खोल दिया विशेष ध्यानम जब उसका विशेष ध्यान किया जाता है तो तस्मात अनुस्मृत है ये पंचमी व्यक्ति है इसलिए कहा तस्मात विशेष ध्यानात तो विशेष के विशेष ध्यान से विशेष ध्यान को आगे खोल दिया मनोयोग ध्यानात ध्यानात्वा मनोयोग से ध्यान करने में परमात्मा स्थान हम हृदय प्रदेशम मन्य परमात्मा का स्थान तो हृदय प्रदेश ही माना जाता है कि परमात्मा का जब विशेष ध्यान किया जाता है तो वो हृदय प्रदेश में होता है क्यों यथो ही मन से हृदय प्रदेश उसमें हेतु दिया क्योंकि मन का स्थान हृदय प्रदेश है जब मन का स्थान हृदय प्रदेश है तो परमात्मा का अनुस्मरण उसकी याद करना चिंतन करना मनन करना ये सब भी कहा होगा हृदय प्रदेश में होगा। तो मन का स्थान हृदय प्रदेश है इसमें क्या प्रमाण है तो वेद का उल्लेख किया हृदय प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम तन्मे मनः, शिव संकल्प अस्तु यजुर्वेद तो हृद प्रतिष्ठम हृदय में प्रतिष्ठित है मन चूंकि हृदय में प्रतिष्ठित है और मन के माध्यम से ही परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं इसलिए परमात्मा को उस हृदय प्रदेश में स्थित कह दिया जाता है आगे यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए यजुर्वेद इसके बाद में अगला वाक्य है विशेष मनसा ही क्रियते ध्यान और विशेष ध्यान मन के द्वारा ही किया जाता है तच्च मनोहृदय प्रदेश है और मन हृदय प्रदेश में रहता है तस्मात विशेष ध्यानात् मनोयोग ध्यानात् परमात्मा स्थानम हृदय प्रदेश है इति मन्यते तो बादरी आचार्य कहते हैं कि विशेष ध्यान से मनोयोग पूर्वक ध्यान करने से परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश कहा जाता है प्रदेश मात्र इसलिए कहा गया वास्तव में परमात्मा तो सर्वव्यापक ही अगला सूत्र और इसमें मत रख रहे हैं जैमिनी आचार्य का तो संपत्ति रीति जैमिनी तथा ही दर्शे थी संपत्ति के कारण से विशेष योग्यता के कारण से जमिनी आचार्य ऐसा कहते हैं कि यहां विशेष योग्यता होती है इसलिए परमात्मा को इस प्रादेश मात्र एक स्थान पर कहा गया है तथा ही दर्शय थी ऐसा शास्त्रों के अंदर बताया गया है वो उदाहरण आगे ये बताएंगे तो पहले संपत्ति है शब्द को खोल रहे हैं संपत्ति है। परमात्मा स्थानम हृदय प्रदेशम परमात्मा का स्थान हृदय प्रदेश यदवा अथवा से प्रादेशिकत्व उसका प्रादेशिक स्थान पर बताना हृदय प्रदेश एक पक्ष रखा हृदय प्रदेश को न भी लें तो एक प्रादेश मात्रे के स्थान विशेष तो का ही है छोटा स्थान तो चाहे हृदय प्रदेश कह लो चाहे कोई एक छोटा स्थान कह लो दोनों जगह यही समाधान होगा संपत्ति है संपत्ति से संपत्ति के द्वारा इसको इन्होंने आगे खोल दिया संपन्नताया संपन्नता के संपन्नता के संपत्ति के यानी संपन्नताया संपन्नता के को या, या इसी को आगे खोल दिया प्राप्ति योग्यता प्राप्ति की योग्यता के कारण से इसी को आगे खोल दिया समाधि लाभ दृष्टिया समाधि की प्राप्ति की दृष्टिया हेतु तो इस हेतु से तो समाप्त संपत्ति हेतु हे तो, संपन्नताया हेतु प्राप्ति योग्यताया हेतु तो, समाधि लाभ दृष्टिया हेतु इस इन सबसे इस कारण से इस कारण से यहां पर कथन किया गया है। अब संपत्ति शब्द की के सामर्थ्य अर्थ को बताने के लिए इन्होंने निरुक्त का एक वचन दिया कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे निरुक्त एक एक तीन। इसको खोल रहे हैं कर्मणाम संपत्ति कर्म संपत्ति जो शब्द आया उसको कहा खोला कर्मणाम संपत्ति कर्मों की संपत्ति इस संपत्ति को खोल दिया इन्होंने योग्यता यथा जैसे यहां पर संपत्ति का मतलब योग्यता है निरुक्त में तथा अत्रापि ब्रह्म दर्शन योग्यता संपत्ति हेतु ब्रह्म दर्शन की योग्यता यानी संपत्ति का हेतु इस कारण से परमात्मा की संपत्ति का हेतु परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता का हेतु होने से परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता वहीं पर ही है हम वहीं पर ही प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उसको एक देश में एक स्थान में कहा गया ये जो निरुक्त वाला वचन दिया है तो इसका प्रारंभ का भाग है पुरुष विद्या अनित्यवाद और देवता का देव का प्रसंग है तो पुरुष की विद्या के अनित्य होने के कारण से यानी नश्वर है गलत हो सकती है अज्ञान से युक्त हो सकती है कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे कर्म की संपत्ति कर्म की योग्यता ये मंत्र जो होता है वेद में जो मंत्र है वो कर्म की संपत्ति से युक्त है और उस मंत्र को इसीलिए देवता शब्द से कहा जाता है वेद के जो मंत्र हैं वो कर्म की संपत्ति से युक्त है कर्म की योग्यता से युक्त है क्या मतलब हुआ कि वेद में जो कहा गया है वो किया जा सकने योग्य है उनमें किए जा सकने योग्य की योग्यता है यानी वो मनुष्यों के द्वारा की जा सकती है चीजें ये वही बात है संख्या वाली न अशक्योपदेश विधि जो संभव नहीं है उसके उपदेश की विधि नहीं होती अर्थात वेद में जो जो उपदेश दिया है उन कर्मों के किए जा सकने की योग्यता है वो किया जा सकता है कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे इसलिए मंत्र को देवता कहा कि मंत्र हमें वो चीज बताता है वो चीज देता है जो हम कर सकते हो दूसरी जो कर नहीं सकते उसका उपदेश ही नहीं वहां पर होगा कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे तो संपत्ति शब्द योग्यता के अर्थ में आया केवल ये दिखाने के लिए इन्होंने पुष्टि के लिए इस प्रमाण को दिया है इति जैमिनी जयमिनी आचार्यों मन्यते जयमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं क्यों मानते हैं यथोहि तो स परमात्मा अनंत यद्यपि वो परमात्मा अनंत है तस्य ताप्ति यदा तेन सह समाधि लाभ मनुष्य केवलम प्रदेश विशेषे ही कर्तुम अर्हति अल्पविराम। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन उसकी प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति अथवा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं उसके साथ में समाधि लाभ मनुष्य केवल एक स्थान विशेष में ही कर सकता है सब जगह नहीं कर सकता न तो अनंत रूपे अनंत रूपता से उसके साथ समाधि नहीं लगा सकता अनंत रूपता से उसके साथ संपर्क नहीं कर सकता अनंत रूपता से उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता कैसे क्यों तो कहा जीव से अल्पशक्ति मत्वात् एक देशी दो हेतु दिए जीव के अल्पशक्ति वाला होने से और एकदेशी होने से उदाहरण दे रहे हैं यथा ही समुद्र से प्राप्ति न कश्चित जन सर्वतोभावे न कर शक्नोति अब समुद्र की प्राप्ति कोई मनुष्य करना चाहे हम कहते तो हैं ना कि मैंने समुद्र को प्राप्त कर लिया है मैं समुद्र को उपलब्ध हो गया हूं हम समुद्र के पास पहुंच जाए समुद्र के अंदर पहुंच जाए तो कहेंगे ना समुद्र को प्राप्त कर लिया है लेकिन समुद्र को कहां से हमने प्राप्त किया है समुद्र तो बहुत बड़ा है हमने उसके एक छोटे से भाग को प्राप्त किया छुआ है यूं कह सकते तो जैसे कि कोई समुद्र की प्राप्ति कोई भी मनुष्य सब रूप में नहीं कर सकता पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया ऐसा कोई कर ही नहीं सकता किंतु केवलम प्रदेश विशेषम एवं साक्षात्कार होती उसके एक छोटे से भाग का ही हम प्रत्यक्ष करते हैं तदवत अत्रापि विजय ऐसा ही परमात्मा के संदर्भ में समझना चाहिए हम चाहे कहीं भी चले जाए करेंगे तो परमात्मा के एक अंश का ही साक्षात्कार वहीं का पूरे को हमारी सामर्थ्य नहीं है हम फैली नहीं सकते उतने एक देशी आगे था ही दर्शयती तथा ही, ही वाजस्नेही ब्राह्मणम दर्शयती वाज ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण इस बात को बताता है इस तरह के संकेत वहां पर किए गए हैं क्या यिमाणम किमपि वस्तु महत परिमाण वाली यानी बड़े परिमाण वाली व्यापक कोई भी वस्तु होवे तसे मानव शरीर संपत्ति उसकी मानव शरीर में संपत्ति संपत्ति शब्द को खोला लब्धि उसको खोला योग्यता प्रादेशिकी ही भवती एक स्थान पर ही होती है जो जो व्यापक वस्तुएं मनुष्य शरीर में प्राप्त होती हैं तो वहां वहां उसकी प्राप्ति एक देश के रूप में ही होती है बस हमें सूर्य की प्राप्ति हो रही है हम सबको सूर्य की प्राप्ति हो रही है यानी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है लेकिन हमें कैसी प्राप्ति हो रही है और सूर्य तो बहुत बड़ा है उसका प्रकाश वो ऊर्जा सब बहुत ताप बहुत अधिक है एक छोटा सा अंश हमें प्राप्त हो रहा है हमारे लिए तो वही बात है ऐसे ही परमात्मा के लिए होगा तो तस्य मानव शरीरे संपत्ति लब्धि प्रादेशिकी ही भवती तथ्य अब जो आगे वचन दिया है वो शतपथ ब्राह्मण का है क्या कहते हैं प्रादेश मात्र इव हवाई देवा सुविदिता अभिसंपन्ना तथानु वह एतान वख्यामी ये प्रसंग वही है अश्वपति कई कश्वपति जो जिज्ञासुओं को ब्रह्म के बारे में बता रहे थे पीछे जो आया था उस वो ही प्रसंग है अश्वपति इनको बता रहे हैं उन जिज्ञासुओं को ये जो वचन बोल रहे हैं ये अश्वपति उनको बोल रहे हैं क्या कि प्रादेश मात्र हवाई देवा ये देव है, है सर्वव्यापक नहीं है सुविदिता प्रादेश मात्र ही ये अच्छी प्रकार से जाने जाते हैं एक एक अंश में ही वो अच्छी तरह जाने जाते हैं और अभी संपन्न और इसी तरह उनकी संगति लगती है संपन्न होते हैं थानु एतामी मैं तुम्हारे को इसी रूप में बताऊंगा इन देवों को मैं बताऊंगा इनको मैं प्रादेश मात्र रूप में बताऊंगा इसी से वो सुविधित हो जाते हैं इसी से उनकी पूरी संगति लग जाती है एक देश होते हुए भी मैं आपको बताऊंगा यथा प्रादेश मात्र अभि संपाद्यामी थी जिस तरह से यह प्रादेश मात्र हो इसी प्रकार से मैं संपादन करूंगा आपको संगति लगाऊंगा तो क्या कहते हैं वो ये तो भूमिका बनाई सहोवाच फिर उसने कहा मूर्धानम उपदिशन उवाच मूर्धा की को उपदिष्ट करता हुआ संकेत करता हुआ कि ये जो सिर है ना मूर्धा ऐसे संकेत का मूर्धानम उपदिशन उवाच ऐशवा अतिष्ठा वैश्वान ये ये जो दिखाई दे रहा है ये द्व्युलोक रूप वैश्वानर यहां पर विद्यमान है अभी पहले जो हम देख रहे थे वो क्या था कि द्व्युलोक जो है ये परमात्मा का मूर्धा स्थानीय है एक अलग दृष्टि थी अब वो शरीर में बता रहा है एक तो यथा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में वैसे बताया था मूर्धा आदि का और नेत्र का सूर्य का चंद्रमा का वो ब्रह्मांड में बताया था अब पिंड में बता रहे पिंड के अंदर कि ये जो तेरा मूर्धा है सिर है संकेत कर उपदिशन ये देखो तुम्हारा जो सिर है ये परमात्मा का क्या है अतिष्ठा वैश्वानर है यह अतिष्ठा रूप वैश्वानर है अतिष्ठा मतलब द्व्यूलोक होता है अतिष्ठा का मतलब होता है अतित्य सर्वम अतिक्रम्य तिष्ठति इति अतिष्ठा अतित्य अतिष्ठा मतलब अति मतलब अतिक्रमण करके अतिथ्य सर्वम अतिक्रम्य सबका अतिक्रमण करके तिष्ठति इति अतिष्ठा जो ठहरता है तो द्विग कैसे ठहरता है इन सब चीजों का अतिक्रमण करके इनसे परे जा करके वहां पर वो विद्यमान है इसलिए उसको कहा गया तिष्ठा गुण को वैश्वानरह इत्यर्थ अतिष्ठा गुण वाला वैश्वानर यहां जो शब्द कहा ना अतिष्ठा वैश्वानरह मतलब अतिष्ठा गुण वाला वैश्वानर ये द्व्यूलोक के लिए कहा गया है जैसे द्व्यूलोक सबसे परे जाकर के ठहरता है ऐसे परमात्मा भी इन सबसे परे जाकर के भी विद्यमान है वो जैसे कि यहां पर ठहरा हुआ है तेरे तो उसी परमात्मा का एक देश में कथन कर दिया गया प्रादेश मात्र में कथन किया गया आगे देखिए चक्षुषी उपदेशन उवाच नेत्र की तरफ संकेत करते हुए बोला एश वही सुतेजा वही जोड़ लेना ऐश वही सुतेजा वैश्वान ये क्या है सुतेजा वाला वैश्वानर सुतेजा मतलब सूर्य सम्यक तेज वाला पीछे भी आया था ये सुतेजा नेत्र के रूप में ये जो नेत्र है ये क्या है जैसे सुतेजा वैश्वनर है वैश्वनर परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है अग्नि रूप जो परमात्मा सूर्य रूप परमात्मा है वो जैसे कि यहां पर विद्यमान है ब्रह्मांड को पिंड के अंदर दिखा रहे हैं, प्रादेश मात्र में दिखा रहे हैं, नासिके उपदिशन उचा नासिका की तरफ संकेत करते हुए बोला देखो ये जो नासिका है ऐसा पृथक वर्तमा वैश्वानर यहां जो वैश्वानर है परमात्मा कौन सा पृथक वर्तमा अलग अलग रास्ते हैं जिसके यानी वायु वायु के रूप में शक्ति संपन्न परमात्मा यहां पर विद्यमान है तुम्हारी नासिका में ये भी पिंड में दिखा रहे हैं प्रादेश मात्र में दिखा रहे हैं। मुख्यम आकाशम उपदेशन उवाच एश बहुलो वैश्वा मुख्य आकाश की तरफ संकेत करते हुए मुख्य आकाश मतलब एक तो मुख वाला है ये भी एक कथन है उस तरह भी व्याख्या है कि मुख्य के रूप में एक मुख्य मतलब सबसे प्रसिद्ध अब शरीर में आकाश अवकाश तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य आकाश कहां बीच के भाग सबसे ज्यादा हमारा भोजन और ये सब चीजें तो सबसे ज्यादा कहां रहती है यही तो रहती है तो इस इस भाग को बताते हुए बोला बोला वो मुख्यम आकाशम उपदेशन उवाच है बहुलो वैश्वानर है। बहुल मतलब आकाश था ये आकाश रूप वैश्वानर है जैसे इस ब्रह्मांड में ये आकाश वाला बीच का भाग खोखला रहता है पृथ्वी लोग अंतरिक्ष लोक और द्विलोक आकाश ये बीच का भाग ऐसे ही ये जो हमारा बीच का भाग है ये आकाश के रूप में खाली भाग यहां पर बड़ा कोठा है ये बाकी तो छोटे छोटे हैं ये बड़ा है मुख्य अपह उपदेशन उवाच एश रई रैशवा नायती मुख्य अप की तरफ उपदेश करते हुए मुख्य जल कहां रहता है वैसे तो पूरे शरीर में जल रहता है लेकिन मूत्राशय के अंदर मुख्य जल वहां रहता है अधिक इकट्ठा बोले ऐश वही रई वैश्वानर ये धन रूप या तो जल रूप ये, ये रई वैश्वानर है यहाँ जो है ये रई वैश्वानर है यानी वैश्वानर परमात्मा की एक शक्ति को छोटी सी जगह में संकेतित किया जा रहा है अलग अलग जगह पे आगे चुबुकम उपदेशन उवाच ऐश प्रतिष्ठा वैश्वानर चुबुक कहते हैं थोड़ी को इसकी तरफ संकेत करते हुए कहा <laughs> ये क्या है तेरी ऐशा भाई प्रतिष्ठा वैश्वानर प्रतिष्ठा पृथ्वी के लिए कहा गया ये प्रतिष्ठा वैश्वानर यहां पर है जो पृथ्वी रूप वैश्वानर है परमात्मा है वो वो जैसे कि ये प्रतिष्ठा है स्थिर रहती है ना वैसे तो चलती रहती है लेकिन बहुत मजबूत होती है ना थोड़ी जो भी है तो अत्र ये सारा वर्णन करके ये शतपथ भ्रमण का अत्र दुप्रभृति नाम दीव आदि जो बड़े बड़े परिमाण वाली चीजें हैं उनको पदार्थान पदार्थों को मूर्धादिशु प्रदेश मूर्धा आदि प्रदेशों के अंदर संपत्तिम यानी प्राप्ति योग्यता दर्शयती ब्राह्मणम ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण इन इन चीजों की यहां यहां प्राप्ति की विशेष रूप से कथन कर रहा है वैश्वानर को साथ में जोड़ा हुआ है ही उसी प्रकार से दयाम आरभ्य पृथ्वी पर्यंत विराट रूप से वैश्वानर से तो उसी प्रकार से दयाम आरभ यानी द्व्युल से प्रारंभ करके बड़ी सी बड़ी चीज और पृथ्वी पर्यंत पृथ्वी तक विराट रूप से वैश्वानर से इस विराट रूप वाले वैश्वानर का परमात्मा के ये विविध रूप हो गए और उनको यहां पर संकेत रूप में जो कि ये विविध रूप बड़े बड़े विशाल हैं उनको पिंड में लाते हुए एक छोटी छोटी जगह पर दिखाते हुए परमात्मापी शरीरें परमात्मा का की भी इस शरीर में स्थिति बताई जा रही है इन सबको परमात्मा के अंग बताया था और इन अंगों को पिंड के अंदर बताया जा रहा है तो उस एक देश में उन बड़े बड़े चीजों की अथवा परोक्ष रूप से कहें तो परमात्मा की स्थिति को बताया जा रहा है परमात्मा शरीर है शरीर में यदवा हृदय प्रदेश है अथवा हृदय प्रदेश में जो कथन है ये प्राप्ति योग्यता विज्ञेम उनकी प्राप्ति की योग्यता क्षमता के आधार पर समझना चाहिए कि वहां वहां इनकी प्राप्ति हमें होती है तो परमात्मा सर्वव्यापक है और प्रदेश मात्र के स्थान देश के कथन मात्र से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यहां तो परमात्मा का कथन नहीं है लिंग ऐसे नहीं घटेगा एक देश देखा तो नहीं घटेगा दूसरी चीजें हमें इस बात को बताती हैं कि वैश्वानर का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा अब इस प्रसंग का एक और अंतिम सूत्र है बत्तीसवां सूत्र आमनंती चेनम अस्मिन और अस्मिन अस्मिन मतलब इस स्थान में इस शास्त्र वाले इस शास्त्र वाले इस छोक के ग्रंथ के अंदर छंदोक लोग आम अनंती इसको बार बार यही कथन करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति यहां पर पुरुष के अंदर होती है जीव के अंदर होती है इस बात का कथन उल्लेख वो बार बार करते हैं आम अनंति च एनम अस्मिन भाष्य एनम अस्मिन च आम अन्वय किया इन्होंने एनम उसको परमात्मा को वैश्वान को इसमें बार बार कथन करते हैं तो एनम वैश्वानरम एनम को वैश्वानर शब्द से खोला अस्मिन को खोला अस्मिन इस प्रकरणोग्य दर्शन के इस प्रकरण में जो ये भी चल रहा था इसमें भी खलु खलुआमती पठंती छंदोगा छांदोगा छंद को गाने वाले जो छांदोग्य उपनिषद वाले हैं उस शाखा प्रशाखा वाले वो इसको बार बार वहां पर पढ़ते हैं बताते हैं अथवा थवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं यथा द्व्यू प्रभृति नाम पदार्थ नाम प्रदेश विशेष संपत्ति रूपता जैसे द्व्यूलोक आदि पदार्थों की व्यापक पदार्थों की एक छोटे देश में संपत्ति यानी प्राप्ति योग्यता कही गई है तथा तो वह एनम वैश्वानरम च उसी प्रकार इस वैश्वानर परमात्मा को भी अस्मिन प्रकरण इस प्रकरण में प्रादेशिक रूपेण पठंती एक स्थान विशेष के रूप में पढ़ा गया प्रादेश मात्रम एक स्थान विशेष के रूप में कथन किया गया पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद जो इस परमात्मा को पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित जान लेता है कि ये मेरी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है मेरे सामने ही नहीं मेरी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है ऐसा जो जान लेता है ऐसी जिसकी दृष्टि बन जाती है ऐसी जिसकी भावना बन जाती है तो अध्यात्म में वो बहुत आगे चला जाता है तस्माद अत्र परमात्मा एवं विज्ञे यो इसलिए यहां पर वैश्वानर शब्द से परमात्मा ही जानना चाहिए अन्य कोई नहीं जानना चाहिए तो यह पहले अध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हुआ और वैश्वानर शब्द से संबंधी जो प्रकरण था वो भी यहां पर समाप्त हुआ आगे और प्रकरण प्रारंभ होगा पीछे में से देखते हैं, कितना समय बाकी है बोलिए आचार्य जी यहाँ पर जो सतपद ब्राह्मण का उदाहरण दिया है कि अतिष्ठा वैश्वानरह और जो चक्षु में है वो सुतेजा वैश्वा नर नासिका में जो है वो पृथक वर्थमा वैश्वानर है तो फिर इसके बाद में जो आपने मुख्यम आकाशम को जो ये बीच का स्थान लिया है था। था। लेकिन फिर जो सबसे अंत में इन्होंने कहा कि चुभुकम उपदेष न प्रतिष्ठा वैश्वानर तो मतलब वो सिर से चुबुक तक ही पहुंचे इससे नीचे तो गए नहीं है पृथ्वी को जब ये पता है तो इसका मतलब अंतरिक्ष तो इससे ऊपर ही होना चाहिए नहीं उस तरह से एकदम एकदम तो यहाँ घटेगा नहीं वो आप इसको क्रमशः भी देखेंगे ना तो मूर्धा मूर्धा के बाद में चक्षु उसके बाद में नासिका उसके बाद में मुख मुख्य तो मुख्य कहते हैं इसको वो भी अर्थ किया मैंने बोला था उसको और उसके बाद में ये जो मुख्य अपह है नीचे चले गए ना मुख्य जल कहां पर है वो तो बस्ती में ही लेते हैं मुख में स्थित जल ठीक है वहां तक ले लो और चुबक मतलब यहां पर ले लो ठीक है उस तरह भी कर लो तो भी मुख्य तो बात यह है कि वो उसको एक प्रदेश मात्र में बता रहे हैं विचार नहीं हो सकता है कि यहां क्या अर्थ लें क्योंकि तो अंतरिक्ष इसलिए मैंने ये लिया और मुख्य जल जो है वो वहां रहता है मूत्राशय में इसलिए उसको कहा उस जल सबसे अधिक स्वच्छ स्थिति में वही तो रहता है बाकी जगह तो रक्त में रहेगा आमाशय में रहेगा आंतों में रहेगा वहां तो और बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती है लसीका तंत्र में रहेगा वहां और चीजें मिली रहती हैं, प्रोटीन आदि सब चीजें मिली रहते हैं ना तो शरीर में इससे एकदम <laughs> स्वच्छ पतला पत, सबसे पतला तो जल वही रहेगा ना नहीं इस कम से कम दूसरी चीजें मिली हुई हैं इसमें रक्त तो कितना गाढ़ा होता है उसकी रक्त में भी जल है लेकिन ये बिल्कुल छन करके और सबसे अधिक है तो मुख्य जल तो वही हुआ वहां तो है आचार्य जी और दूसरा है २९वें सूत्र में आश्मथ्य आचार्य का मत है कि हृदय प्रदेश में उसकी अभिव्यक्ति होती है इसलिए ऐसा कथन किया जाता है और इकतीसवें सूत्र में जयमिनी आचार्य का मत है कि उसमें योग्यता होती है प्राप्ति की योग्यता वहीं पर वही स्थान की विशेष योग्यता है तो कथन तो दोनों का एक जैसा ही है तात्पर्य ठीक है, है लेकिन वहां तो अभिव्यक्ति होती है परमात्मा की ये परमात्मा की दृष्टि से है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण वहां होता है ये धर्म परमात्मा में देख रहे हैं और ये जो योग्यता देख रहे हैं वो स्थान में देख रहे हैं उस स्थान में ये योग्यता है उस स्थान में यह योग्यता है कि वो अब आगे तो ठीक है आगे तो वही जुड़ जाएगा कि परमात्मा का माप प्राप्ति होती है लेकिन स्थान की योग्यता बता रहे हैं क्योंकि उसी स्थान की योग्यता है और स्थान की योग्यता इसलिए क्योंकि आत्मा वहां पर रहता है इसलिए ऐसा होगा पीछे एक श्लोक हमने देखा था श्लोक क्या मंत्र है छब्बीसवा इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद बहुदा बहुधा अग्निम यम माथ रिश्वान इसके आधार पर एक तो अर्थ ये करते हैं कि एक होते हुए भी उस परमात्मा को विविध रूपों में कहा जाता है तो किन किन विविध रूपों में कहा जा सकता कहा जाता है कौन कौन से नाम दिए गए हैं यहां पर नहीं इंद्रम मित्रम वरुणम ये सब भी तो है ना इंद्र मित्र वरुण अग्नि और अथो दिव्य सापर्ण गुरुत्मान ये तो उसकी विशेषताएं है कि वो द्व्युलोक में रहता है वितम देवी दिव्य है सुपर्ण है सुंदर गुणों वाला है गुरुत्मान है बहुत महान है ऐसा वो ये तो विशेषण हुए लेकिन नाम के रूप में कौन कौन से हुए इंद्र मित्रम वरुणम अग्निम और फिर आगे क्या कहा अग्निम यमम मातर ऋश्वा अग्निम यम और मातर गया लेकिन अग्निशब्द दो बार आ गया यहां पर पिछली पंक्ति में भी आ गया और यहां भी आ गया तो यदि इनको सब नाम ही बताने होते तो अग्नि को दो बार नहीं पढ़ते बाकी शब्दों की तो चलो संगति है कि इतनी इतनी बार है लेकिन अग्निशब्द दो बार आए दूसरी तरह यहां पर आहू शब्द भी दो बार आया है क्रियापद जो है इंद्रम मित्रम वरुण अग्निम एक क्रिया हो गई एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यम मातरिश्वान आहु वदन्ति एक अलग हो गया और आहु अलग हो गया तो क्रिया को देख करके हम कह सकते हैं कि ये वाक्य अलग अलग है तो कई बार जब ये प्रश्न आता है कि भाई वहां भी अग्नि का यहां भी अग्नि का दो बार क्यों कथन किया परमात्मा के नाम ही तो बताने थे इसको इन इन नामों से कहा जा सकता है तो अग्निशब्द दो बार किया तो आवृत्ति हो गई तो आवृत्ति नहीं है ये वाक्य भेद है और दोनों में अंतर क्या है पहला जो वाक्य है इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहो इंद्र को मित्र को वरुण को इनको अग्नि कहा गया है अनेकों को एक शब्द से कहा गया है जैसे निरुक्त में शैली होती है निघंटू में कि अनेक शब्दों अनेक शब्द एक अर्थ के वाचक पर्यायवाची जैसे बहुत सारे ये भी उसी को कहता है दूसरा भी उसी को कहता है तीसरा भी उसी को कहता है अनेक शब्द एक शब्द को बताते हैं, एक अर्थ के वाचक है और कई जगह एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक है एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक है इस तरह भी कथन होता है दोनों तरह से तो वो भी एक संगति यहां लगाई जाती है कि यहां इंद्र मित्र और वरुण को अग्नि कहते हैं जो कि दिव्य और सुपर्ण और गुरुत्मान है अनेक शब्द एक के वाचक कि इंद्र शब्द भी उसी अग्नि को कहता है मित्र शब्द भी उसी अग्नि को कहता है और वरुण शब्द भी उसी अग्नि को कहता है उस अग्नि को कहते हैं ये तीन शब्द उस अग्नि को कहते हैं ये एक बात पूरी होगी और एकम सद विप्रा बहुधा बदनती एक उस सत्य को नित्य को ये भी अर्थ होता है एक होते हुए भी सत का मतलब सती अर्थ में भी लेते हैं एक होते हुए भी विप्र लोग बहुत कहते हैं अब यहां एक को अनेक ढंग से कहा जा रहा है एक वस्तु को अनेक नामों से कहा जा रहा है कैसे अग्नि अग्नि को वो एक है पहले भी अग्नि था यहां भी अग्नि है उस अग्नि को यमम मातश्वा उसको यम भी कहते हैं और मातश्व भी कहते हैं बहुत बहुत प्रकार से कहते हैं नहीं, एक है एक को अनेक नामों से कह सकते हैं एक मतलब वो अग्नि तो उसको अग्नि तो कहते ही हैं, उसको यम भी कह देते हैं और उसको मातृश्वर भी कह देते हैं मुख्य लक्ष्य एक चीज है उसको अनेक नामों से कहा और पहला वाला पंक्ति में क्या था इंद्र ये एक हो गया मित्र वरुण ये जो सब है ये अग्नि को कहते हैं अनेक शब्द एक अर्थ को कहते हैं पहली पंक्ति में अर्थ और दूसरी पंक्ति में एक शब्द अनेक अर्थों को कहता है एक को एक को अनेक इन शब्दों से कहा जा सकता है और कुल मिलाकर के देखेंगे तो उस अग्नि को परमात्मा को इन नामों से कहा जाता है हम दोनों को एक दूसरे में मिला सकते हैं क्योंकि एक ही की बात यहां पर चली तो तात्पर्य रूप में हम कह सकते हैं कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम यमम मातृश्व यम और मातृश्वर ऐसे छह नाम यहां पर गिनाए गए तो एक होते हुए भी बहुत प्रकार से उसको कहा जाता है पुकारा जाता है बुलाया जाता है एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार से बुलाया जाता है एक ये वैश्वानर शब्द का ऋग्वेद में मंत्र आता है तो वैश्वानरस से सुमत श्याम हम उस वैश्वानर की सुमति में हो जाएं सुमति मतलब अच्छी मति उसकी जो उसका जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान है अच्छी मति है उसमें हम हो जाएं यानी हम भी उसको मानने समझने वाले हो जाएं वैश्वानरस से तब ये सुमति वाला वैश्वानर कौन सा होगा सुमति किसके पास में है चेतन के पास ही हो सकती है वो परमात्मा के पास में है। तो यहां वैश्वानर से परमात्मा का ही ग्रहण होगा और इसी मंत्र के अंतिम चरण में पाद में लिखा वैश्वानरो यतते ना ये वैश्वानर है ये सूर्य के द्वारा यत्न कर रहा है यतते वैश्वानरो यतते सूर्य नैश्वानर यहा है किसके लिए यत्न कर रहा है हमारे लिए कर रहा है हमारे हित के लिए कर रहा है किसके द्वारा सूर्य के द्वारा जैसे सूर्य हमें बहुत कुछ प्रकाश अग्नि ऊर्जा दे रहा है तो एक साधक किस दृष्टि से देख रहा है कि परमात्मा इस सूर्य के माध्यम से प्रयत्न कर रहा है हमारे लिए प्रयत्न कर रहा है दृष्टि है देखने की एक कहेंगे कि नहीं सूर्य तप रहा है सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है नहीं सूर्य के माध्यम से परमात्मा हमें यह चीजें दे रहा है वैश्वानरह वैश्वान सूर्य के माध्यम से तप रहा है यत्न कर रहा है वैश्वानर इस वायु के द्वारा यत्न कर रहा है हमारे लिए हमारा हित कर रहा है तो कुछ यत्न तो करेगा वो किस तरह से कर रहा है इस तो सूर्य चंद्र आदि के माध्यम से कर तो यहां भी ये वैश्वानर शब्द परमात्मा का ही वाचक है परमात्मा पे ही घटेगा ये औरों के लिए नहीं घट सकता और कुछ पूछना है कि नहीं को हाँ। सूत्र संख्या 28 सूत्र संख्या 28, 29 30 हाँ। और 30 हाँ इन तीनों ही सूत्रों में जैसा कि पूर्व आचार्यों का जो मत दिखाया है तो उनमें उनकी जैसे चैमिनी आचार्य हैं तो उनकी मीमांसा पुस्तक का कोई उदाहरण ना देते हुए सिर्फ उनका यू मत दिखाया है तो कैसे हम ये माने कि वो समकालीन थे उनके और हाँ समकालीन थे न उनके शिष्य थे अपने शिष्य का भी नाम लिया अपने पिता का भी नाम लिया तो समकालीन ही तो हो जाते हैं मान लो नया नया नया युवा है और लेकिन प्रतिभाशाली है उसका नाम ले लिया अपने शिष्य का भी स्वयं का भी ले लिया और अपने पिता का भी ले लिया और वो उस समय हो या ना हो मान लो पिता कुछ पचासो साल पहले पच्चीस साल पहले मान लो पच्चीस साल में पीढ़ी का अंतर मान सकते हैं अभी नहीं है लेकिन वो जा चुके हैं अथवा है भी वो भी हैं, स्वयं भी है और शिष्य भी है और तीनों का नाम ले सकते हैं कोई बात नहीं है बहुत जगह आएगा ये बहुत जगह उल्लेख करते हैं और दूसरे का मत जब लिया जाता है और उसका खंडन नहीं किया जाता है तो वो अभिमति होता है स्वीकार्य होता है परमतम अप्रतिषिधम अभिमतम देखिए सामान्य लौकिक शिष्टता यही है ये उनको आदर के लिए प्रयोग करते हैं एक तो कि उन्होंने देखो इस दृष्टि से देखा है इस चीज को अब मान लीजिए प्रादेश मात्र जो परमात्मा का कथन किया वैश्वानर का उसमें इन तीनों ने अलग अलग बात कही तो अंततः देखोगे तो एक ही बात है यूं नहीं कह सकते कि इनमें विरोध था तीनों के अंदर कोई बात नहीं है ये कह रहे हैं कि परमात्मा का वहां स्मरण किया जाता है इसलिए वहां कथन है साक्षात्कार तो होता होगा लेकिन स्मरण भी हम वही करते हैं हृदय है प्रदेश में वो सबसे मुख्य स्थान है उसकी अभिव्यक्ति वहां होती है उसकी प्राप्ति वहां पर होती है मिलती विरुद्ध नहीं है परस्पर ये दोनों दिर, तीनों दृष्टियों से कह सकते हैं हाँ। ये तो जी इस हुआ जी एक प्रश्न और है कि आप पहले परा और अपरा विद्या की चर्चा आई थी तो जी हम तो मतलब मैं तो अभी तक ऐसा मानता आया था कि जो अपरा विद्या है वो जैसे भौतिकी आदि जो विद्या हैं उनसे संबंधित है और जो पराविद्या है वो वेदादि शास्त्र है उनको लिया गया है क्योंकि यहाँ उपनिषद में तो आ, व्याकर, मतलब आ, अंग और वेदादि शास्त्रों को तो अपरा में लिया और परा विद्या में आध्यात्मिक विद्या उसको लिया तो तो, तो, तो, तो सीधा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है आपका ठीक है उपनिषद में तो आया भी था कि परा वो होती है जिससे ब्रह्म परा या तद्रह्म लक्ष्य थे या प्राप्यते तो तद अक्षरम अधिगम्य तो परा वो है जिससे परमात्मा अक्षर मतलब परमात्मा का ग्रहण है उसकी प्राप्ति होती है अब जहां पर यहां पर यजुर्वेद इनको अपरा नारद सनत कुमार वाली कथा में भी उस दृष्टि से कि भई ये सब मैं पढ़ के आया हूं तो वो है शब्द की दृष्टि से ज्ञान ये वेद को स्मरण किया वेद का शब्दार्थ भी जान लिया पदच्छेद कर लिया अर्थबोध भी हो गया ये जो एक पढ़ना होता है ये एक अलग है ठीक है ये तो एक तरह से वही है ये तो विद्या है शिक्षा है करो विद्या है ये तो उस तरह का एक ज्ञान होता है अनुभूति होती है जो उसमें से निकल कर के आता है देखे कि हमने सब श्लोकों की पंक्ति लगा ली अर्थ कर लिया क्या है समझ भी लिया उसकी व्याख्या भी करते हैं लेकिन ये जो किया ये स्थूल मेहनत है बाहर की मेहनत है इस दृष्टि से ये पराविद्या कही गई लेकिन इसमें जो बातें कही गई है वो तो पराविद्या है ही वेदों के अंदर कही है, भी हम बहुत गई विभिन्न मंत्रों को देखेंगे जो से संबंधित हैं, और उन्हीं के आधार पर उपनिषदों ने उसकी व्याख्या की है, उसको लेकर के उसका विस्तार किया है उपनिषद भी तो वेद के ऊपर ही आश्रित है तो हम ये नहीं कह सकते कि वेद के अंदर पराविद्या नहीं है पराविद्या भी है अन्य भी विद्या है तो स्थूल रूप से जो वेद का पढ़ना होता है जैसे विद्यालय आदि में पढ़ते हैं वो अपरा विद्या के अंतर्गत आएगा ठीक है पूछिए। अच्छा जी सूत्र में तीसरी पंक्ति में कहा मनसा स्थानम हृदय प्रदेश है हाँ। तो मन को मस्तिष्क मस्तिष्क से हम अलग करके देखेंगे यहाँ मन का मतलब सूक्ष्म इंद्रिय मन का ग्रहण करके हम कह सकते हैं क्योंकि अब प्रश्न ये उठ रहा है ना कि हम मस्तिष्क है मनन चिंतन तो हम वहीं पर ही करते हैं तो इसको गोलक के रूप में ले सकते हैं गोलक मतलब स्थूल रूप जो शरीर का भाग है जैसे कि नेत्र है नेत्र का गोलक ये जो आगे यहां दिखाई दे रहे हैं ये शरीर के भाग ये तो यही रह जाते हैं लेकिन एक सूक्ष्म शरीर की चक्षु इंद्रिय होती है जो आत्मा के साथ साथ जाती है जन्म जन्मांतर में तो उस दृष्टि से देखें तो आत्मा के साथ ही उसका सूक्ष्म शरीर रहता है एक परिकल्पना है ऐसा स्वीकार किया जाता है अधिकांश में तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर रहता है तो जहां आत्मा है वहीं सूक्ष्म शरीर रहेगा आत्मा है हृदय प्रदेश में तो सूक्ष्म शरीर भी हृदय प्रदेश में है और मन भी सूक्ष्म शरीर का एक भाग है सूक्ष्म मन की बात है सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में जो है वो वहां पर मन के मन हृदय प्रदेश में आत्मा भी वही है तो इसलिए वहां माना जाता है एक ये युक्ति है अब जो हमें चिंतन मनन स्मृति आदि हम करते हैं जिस गोलक से करते हैं वो तो यहां मस्तिष्क में है तो एक तो ये व्याख्या है दूसरा कई विद्वान जो उदयवीर जी इसमें बहुत जोर देते हैं उन्होंने जगह जगह कई जगह इस बात का उल्लेख किया है विस्तार से भी कहीं संकेत रूप में कि ये हृदय प्रदेश ये वक्शस्थ नहीं है ये मस्तिष्क स्थ यहां पर खोपड़ी में जो है तो वो उस दृष्टि से आत्मा का स्थान भी वही मानते हैं मन का स्थान भी वही मानते हैं कि इंद्रिया और मन का स्थान तो यहीं प्रतीत होता है वो उस ढंग से चले मन इंद्रियों का स्थान तो यहीं प्रतीत होता है शरीर शास्त्र आधुनिक शास्त्र की दृष्टि से और जहां ये है वहीं पर ही आत्मा भी होनी चाहिए और हृदय गुहा आदि का मतलब ये यहां वाली मस्तिष्क में स्थित गुहा का कथन है वक्ष वाली या हृदय के पास वाली गुहा नहीं है वो वाला नहीं है वो उसका निषेध करते हैं तो ये विद्वानों में भी उस दृष्टि से तो भेद है कि कुछ लोग मस्तिष्क में मानते हैं कुछ हृदय प्रदेश में यहां जो व्याख्या है हृदय प्रदेश वाली वक्षस्थ मान करके है उस दृष्टि से इनके अपने तर्क युक्तियां हैं ठीक है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम ओ सभी को सादर अभिभागन है ओके